बता रहे हैं। शास्त्र से, द्वितीय अध्याय उसका अध्ययन कर लेंगे इसका अध्ययन करेंगे द्वितीय अध्याय मतलब गीता शास्त्र के द्वितीय अध्याय द्वीटा शास्त्र के द्वितीय अध्याय में भगवता भगवान ने प्रवृत्ति तथा अनुवृत्ति का विषय प्रवृत्ति तथा अनुवृत्ति का विषय विषय को दोनों के साथ जोड़ना है प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति का विषय विषय भूत है ना विषय भूत करते विषय भूत शब्द के प्रयोग से अर्थ में कोई नहीं मतलब क्या होगा प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति का विषय गीता शास्त्र के रुचि अध्याय में भगवान ने प्रवृत्ति का विषय और निवृत्ति का विषय दो बुद्धियाँ कही है कौन सी वो सांख्य बुद्धि और सांख्य बुद्धि मतलब सांख्य के विषय में बुद्धि और योग के विषय में सांख्य बुद्धि है ना समास करेंगे तो क्या होगा सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि योग्य बुद्धि को योग बुद्धि हो जाएगा तो प्रवृत्ति निवृत्ति विषय भूटे है ना मतलब प्रवृत्ति निवृत्ति का विषय विषय को दोनों के साथ जोड़ेंगे प्रवृत्ति का विषय और तो प्रवृत्ति का विषय कौन बुद्धि होगी हाँ बुद्ध लगाइए ऐसा लगाना गीता शास्त्र के द्वितीय अध्याय में श्री भगवान ने प्रवृत्ति विषय के योग बुद्धि तथा निवृत्ति विषय के कांख्य बुद्धि का उपदेश किया है निर्दिष्टे कर करते उत्ष्टे लग जाएगी सुन के यहाँ पर जो विषय शब्द है ना प्रवृत्ति ही विषय यश है और निवृत्ति विषया बोबरी समाज करेंगे बोबरी के अर्थ में का विकल्प से होता है होने तो पर प्रवृत्ति विषय बनेगा नहीं होगा तो प्रवृत्ति विषय और निवृत्ति विषय ऐसा बन जाएगा गीता शास्त्र के श्री भगवान ने प्रवृत्ति विषय के योग बुद्धि तथा निवृत्ति विषय के सांख बुद्धि इस प्रकार दो बुद्धियों को उपदेश किया है निर्दिष्ट अन्य क्रम देखेंगे शास्त्र अश्व गीता शास्त्र से द्वितीय अध्याय भगवता श्री भगवान ने प्रवृत्ति विषय कहा और निवृत्ति विषय कहा सांख्य बुद्धि क्या योग बुद्धि इसी द्वे बुद्धि ठीक है इति द्वे बुद्धि हाँ सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि इस प्रकार दो बुद्धियों का निर्देश दिया अब ये देखिएगा तो प्रजाति यदा कामान से किसको बताया है सांख्य बुद्धि पंक्ति लगाने सरल है पत्रकार वही कहा दुखी अध्याय में प्रजात यदा कामान यहाँ से लेकर आ अध्याय है तो से अध्याय की समाप्ति परिवर्ती कामान यहाँ से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति परियंत सांख्य बुद्धि के आश्रित लोगों के लिए सांख्य बुद्धि के आश्रित मतलब सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले वालों के लिए है? सांख बुद्धि मतलब क्या है वो ज्ञान निष्ठा है हाँ सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों के लिए सन्यास को कर्तव्य कह करके सन्यास को कर्तव्य मतलब करतुम योग्य करने योग्य सांख बुद्धि के आश्रित लोगों के लिए सन्यास को कर्तव्य कह करके जो सांग बुद्धि का आश्रय लेने वाले हैं उनके लिए क्या कर्तव्य बताया संन्यास है न स मतलब सर कर्मसन्यास और वो कब होता है विधि पूर्वक सन्यास लेने से उत्तर किया जाता है इस संस से कर्तव्य संन्यास को कर्तव्य कह करके सांख बुद्धिता नाम है उनकी उनका किसका शांख बुद्धि के आश्रित लोगों का सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों का सब निष्ठतया कर्त करेंगे यहाँ पर शांख बुद्धि निष्ठ क्या कहेंगे हाँ शांख बुद्धि निष्ठा से ही शांख बुद्धि निष्ठा से ही यां बुद्धि होने से ही कृतार्थता कही गई कृतार्थता कही गई दोबारा लगाना कहीं काम यहाँ से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति पर्यंत सांख बुद्धि का अश्ल लेने वाले मनुष्यों के लिए सन्यास को कर्तव्य कह कर संन्यास को कर्तव्य कह कर और यहाँ चा कर लेना क्या कर्तव्य सन्यास को कर्तव्य कहकर और सांख बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों के लिए सांख बुद्धि निष्ठा से ही कृतार्था कही गई शांख बुद्धि निष्ठा मतलब शांख बुद्धि सांख बुद्धि में स्थिति होने से ही कृत्यता कही गई किस प्रकार ऐसा ब्राह्मी इस प्रकार दोबारा देखो थोड़ा सतपद एक साथ आ जाएंगे अध्याय में प्रजाति मान यहाँ से आरंभ करके अध्याय की समाप्ति पर्यंत पर बुद्धि का पर्यत लेने वाले मनुष्यों के लिए संन्यास को कर्तव्य कहकर कर क्या और ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस, इस प्रकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति इस प्रकार के बात करेंगे च्याम और सांग बुद्धि का आश्रय लेने वाले लोगों के लिए च्याम ऐसा ब्राह्मी स्थिति तनिष्ठया ब्राह्मी स्थिति इस प्रकार शांति निष्ठा से ही कृतार्थता कही गई। गयी उक्ता के बाद ऐसा उक्त लग जाएगा हाँ ये सन्यासी कर्तव्य किसके लिए कहा गया बोलो आश्रित सांख बुद्धि आश्रितो के लिए अच्छा और शांत बुद्धि आश्रितो के लिए कृतार्थता किस से कही गयी थी? के अनुसार बोलो किस किससे कृतार्थता कही गयी के अनुसार बोलो नहीं नहीं है ना उत्तर शांत बुद्धि से किससे निष्ठा से तृतीय में निष्ठया बना है शांत बुद्धि से और किस प्रकार कही गयी कृतार्थता उसका ये सब से इस प्रकार है अच्छा अब देखना अब अर्जुन के लिए क्या कहा है तो बताते हैं क्या अर्जुन और अर्जुन के लिए कर्मण एव अधिकारा ते ते कर्मण एव अधिकारा तेरा कर्म करने में ही अधिकार है कर्मणी एवं लगाया है ना कर्म करने में ही तेरा अधिकार है मां भले उसको है अच्छा ये भी आगे आएगा माँ से ये आ चुका है ना अभी पहले कर्मण अधिकारा ते तेरा कर्म करने में ही अधिकार है माँ से अस्तु अकर्मणी कर्मणी कर्म न करने में ते तेरा संग मस्तु कर्म न करने में तेरी प्रीति न हो कर्म न करने में तेरी प्रीति हाँ मतलब कर्म ना करने में प्रीति न हो इसका मतलब कर्म तुझे करना है।, है अच्छा और अर्जुन के लिए कर्म एव अस्ते माँ पे संगा अस्तुअक योग बुद्धि में आश्रित इस प्रकार योग बुद्धि का आश्रय लेकर के इस योग बुद्धि इस प्रकार योग बुद्धि का आश्रय लेकर के कर्म को ही कर्तव्य कहा कर्म को ही किसके तो लिए कहा अर्जुन के लिए अर्जुन कर्म करेगा कैसी बुद्धि का आश्रय लेकर के योग बुद्धि यो का आश्रय लेकर योग बुद्धि का आश्रय कौन लेगा अर्जुन ठीक है पंक्ति लग जाएगी और अर्जुन के लिए कर्मणि से माते संस्तु अकर्मणी युध योग बुद्धि माश्रित इस प्रकार योग बुद्धि का आश्रय लेकर के कर्म को ही कर्तव्य कहा तथा एवं श्रेया प्राप्ति न उक्तमान किंतु तथा एवं तथा से क्या लेना है यहाँ पर कर्मणा कर्म से ही श्रेया प्राप्ति न उक्तमान किंतु कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही तथा तथा से क्या लेना है कर्मणा तो कर्म आया ना पहले मतलब योग से ही कर्म योग से मोक्ष प्राप्ति कही है क्या तो वही है तथा एवं मतलब कर्मयोग से ही श्रेय प्राप्ति न उक्तमान मोक्ष प्राप्ति को नहीं कहा मोक्ष होना है किसने ज्ञान निष्ठा से शांख बुद्धि निष्ठा से और अर्जुन को क्या बता दिया है करने के लिए कर्म और कर्म से मोक्ष बताया इसलिए अर्जुन की बुद्धि व्याकुल हो गई कि जो मोक्ष का साधन है मोक्ष का साधन ये सांख्य बुद्धि निष्ठा को कहते हैं और जो है। मोक्ष का साधन नहीं है ऐसा कर्म करने के लिए हमको कह रहे हैं ठीक है जो मोक्ष का साधन ज्ञान योग है ऐसा बताया किंतु हमको कर्म करने के लिए कहते हैं और कर्म से मोक्ष होता नहीं है हाँ कार्य है इस बात का विचार करती है इस बात का ते है उस कारण कारण किस जो ऊपर बताया ना कि उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं कही कर्म करने कर्म करने के लिए बताया जिनको किन्तु उससे मोक्षिक प्राप्ति हाँ तो तथ्य अर्थ है उस कारण से ही उस कारण उस कारण अच्छा तब रहता है हाँ उस कारण यह विचार करके उस कारण अथवा ऐसा कर लेना थी पूर्व में कही गई इस बात का विचार करके पूर्व में कही गई इस बात का विचार करके व्याकुल बुद्धि वाला अर्जुन बोला प्रयाकुली भूत का अर्थ है व्याकुली भूत का प्रयाकुल का अर्थ है व्याकुल बुद्धि वाला अर्जुन बोला अर्जुन क्या बोला देखिए ये देखना वो क्या अर्जुन ने कहा जैसी चेतना तो यदि कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है कर्म से श्रेष्ठ कौन है बुद्धि तो भगवान किसमें लगा रहे हैं उसको तो हमको कर्म में क्यों लगाते हैं हुए अब ये अर्जुन का अभिप्राय है बताते हैं कथम श्रेयो अर्थिनो भक्ता है श्रेय अर्थिनो कर रहे कल्याण चाहने वाले या मोक्ष चाहने वाले मोक्ष चाहने वाले मुझ भक्त के लिए मोक्ष चाहने वाले मुझे भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है जो साक्षात मोक्ष का श्रेय साधनम ये समस्त पद है, है न साधनमी हाँ उसको रुप विसर्ग हो गया है तो अब ध्यान देना साक्षात करने श्रेयस के साथ नहीं होगा साधन के साथ होगा क्योंकि कर्मधारे समाज में तत्पुरुष समास है ना श्रेष्ठ साधनम तत्पुरुष समाज में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है।, है तो प्रधान के साथ ही अन्वय किया जाता है अप्रधान अप के साथ है? नहीं। हाँ। तो साक्षात पद का अन्वय किसके साथ करना प्रधान है वो प्रधान है ना साक्षात मोक्ष नहीं, तो नहीं बल्कि साक्षात उसका साधन, साधन कल्याण चाहने वाले मुझ भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है यथ है ना तो यथ के कारण जो है ना फिर उसका तत्कार बुद्धि निष्ठाम है ना स्त्रीलिंग तो ऐसा करना पड़ेगा यह तो सामान्यता निर्देश है ना हाँ। यह तक तो सांख बुद्धि निष्ठा साधनम ऐसा कह सकते हैं उस सांख बुद्धि निष्ठा रूप साधन को कह करके ना नहीं, नहीं नहीं श्रेया साधनम पहले दिया आए ना और बाद में सांख बुद्धि निष्ठा के साथ यदि जोड़ना हो ना हाँ? इसको ही जोड़ सकते दोबारा नहीं श्रेय साधनम को ही दो दो बार जोड़ जाएगा तो कल्याण चाहने वाले मुझ भक्त के लिए साक्षात जो मोक्ष का साधन है तो उस सांख्य बुद्धि निष्ठा रूप मोक्ष के साधन को यही दोबारा आ जाएगा तो तत्शब्द लग जाएगा यद के कारण आ जाएगा, तो सांख्य निष्ठा को सुनाकर सांख बुद्धि निष्ठा को सुनाकर मोक्ष का साधन क्या है सांख बुद्धि निष्ठा तो सांख्युद्धि निष्ठा को सुनाकर ये लगा की दृष्टा ये कर्मणी की विशेषण ना सब दृष्टा अनेकानुक्त है कि प्रत्यक्ष अनेक अन्य से है प्रत्यक्ष अनेक अनथों से युक्त कौन है कर्म अरे युद्ध जो युद्ध कर्म है ना उसके लिए उसमें बहुत लोग मारे जाएंगे अर्जुन सोचता है कैसा है बहुत अनर्थों से युक्त है ऐसा कि प्रत्यक्ष अनेक अनथों से युक्त है अब कितनी पीड़ा होती जिसको मारा जाता है कितना कष्ट होता है ऐसे कहते हैं कि अनेक अन्य युक्त है ये कर्म और पारंपरियण अपनी प्राप्ति फले की परंपरा मतलब परम्परिया भी मतलब मोक्ष देने साथ साथ मोक्ष को कौन देगा ज्ञान ज्ञान देगा।, देगा ना ज्ञान जो निष्ठा देगी साथ साथ मोक्ष और कर्म से मोक्ष साथ साथ होता है परम्परिया होता है लेकिन ध्यान देना कर्म करने पर जब चीज शुद्धि होगी तब ज्ञान होने से मोक्ष होगा अब कर्म करने पर चीज शुद्धि होने पर ज्ञान से मोक्ष होगा यही नियम है ना पर कर्म करते करते क्या पता जो शुद्धि हो या न हो ऐसा संदेह हो सकता है ना कि शुद्धि हो या no. ना हो जब ऐसी स्थिति होगी मतलब उतनी मात्रा में कर्म नहीं किया थी जिससे हो और फिर क्या है कि उसको फिर ज्ञान हो तो क्या अर्जुन का विचार है कि मतलब भी कि परम्परिया भी मोक्ष देने वाला कर्म है इसमें संदेह है उनकी लगाना परम्परिया भी संदिग्ध मोक्ष प्राप्ति रूप फल वाला तो ऐसे अनेकांतिक कर्त होता है विचरित संदिग्ध कह सकते हैं संदेह युक्त कह सकते हैं संशय आई, होता है निश्चित मतलब परम्परिया भी परम्परिया भी संदिग्ध मोक्ष प्राप्ति रूप फल वाले कर्मजात की कर्म में मुझे लगाते हो। दोबारा लगाएंगे की श्रेय अर्थ है कि मोक्ष चाहने वाले मोक्ष जाने वाले मुझ, मुझ भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है उसे उस सां निष्ठा को सुनाकर सुना करेगा कल्याण चाहने वाले भक्त के लिए कल्याण चाहने वाले मुझे भक्त के लिए जो साक्षात मोक्ष का साधन है उस सांख्य बुद्धि निष्ठा को सुनाकर सुनाकर मुझे प्रत्यक्ष अनेक अर्थों से युक्त जो परंपरिया भी संदिग्ध मोक्ष प्राप्ति रूप फल है ऐसे कर्म में कैसे लगाते हो कथम है ऐसे करो में क्यों लगाते हो ऐसे करो में क्यों लगाते हो करमण कथम ऐसे करो में क्यों लगाते हो इति इस अर्जुन भावा युक्ता इस प्रकार अर्जुन का व्याकुलना उचित है इस प्रकार अर्जुन का व्याकुल होना आ, दो बातें बता दे एक त्वरित एक मतलब शीघ्र कल्याणकारक और एक के कल्याणकार होने में संदेह हो और फिर बताए ये की जो जिसके कल्याण कारक होने में संदेह उसको परेशानी हो जाएगा व्यक्ति ऐसा ही है अर्जुन का प्रश्न है क्या तद अन रूपा और व्याकुलता के अनुकूल जैसी चेत इत्यादि अर्जुन का प्रश्न है अब देखना क्या और प्रश्न अपाकरण वाक्य में अर्थ है कि प्रश्न की निवृत्ति बोधक वाक्य प्रश्न की निवृत्ति बोधक वाक्य या प्रश्न के समाधान बोधक वाक्य प्रश्न के समाधान बोधक वाक्य और प्रश्न के समाधान बोधक वाक्य भगवान ने यथोक्त विभाग विषयक गीता शास्त्र में कहे हैं यथोक्त विभाग विषयक अर्थ है विभाग विषय गीता शास्त्र मतलब जिस गीता शास्त्र में विभाग कहा गया है किसका कर्म योग और ज्ञान योग का उस शास्त्र को क्या कहेंगे विभाग विषयक शास्त्र विभाग हाँ विभाग को विषय करने वाला शास्त्र कौन है गीता शास्त्र यही है और प्रश्न की निवृत्ति बोधक वचन भगवान ने यथोक्त विभाग विषयक गीता शास्त्र में कहे है विभाग विषयक शास्त्र समझे जहाँ अलग अलग बताया गया है कर्म और ज्ञान को वहाँ पर कहे उत्तर कुछ तो बताया भी थे ना भाषण में पहले शुरू के भाष्य में हाँ कुछ आया था अब ये तो भाष्यकार ने अपनी बात कह दी अब ये ये इसी शंकराचार्य के भाष्य लिखने से पहले गीता पर बहुत सारी टीकाएं थी तो कुछ टीका जो इनको अनुचित मालूम पड़ी उसके विषय में ये लिखते हैं ऐसा तो नहीं कह सकते शंकर भाष्य लिखने के पहले सभी अनुचित ही था आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य रुपये तो इसके पहले सब अज्ञानी थे नहीं कह सकते अच्छा गीता पर कोई टीका करने वाला विद्वान नहीं हुआ ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत सारी टीकाएं थी कुछ टीकाएं इनके अभिप्राय के प्रतिकूल थी उनको ये कर रहे हैं यही मानना चाहिए है ना कुछ टीकाएं प्रतिकूल थी केचित, केचित, तू, तू के किंतु कुछ लोग वाकई की इस माप की वर्णयंती है ना तो वर्णयंती क्रिया का करता क्या है किंतु कुछ कुछ टीकाकार कुछ व्याख्याकार ऐसा समझना कुछ व्याख्याकार अर्जुन के प्रश्न के अभिप्राय को अन्य प्रकार मानकर या अर्जुन के प्रश्न के अभिप्राय की अन्य प्रकार से कल्पना करके समझ yes, गए ना कुछ ना। लोग अर्जुन के प्रश्न के भाव को अन्य प्रकार मानकर मानकर उसके प्रतिकूल उसके प्रतिकूल भगवान के उत्तर का वर्णन करते हैं उसके प्रतिकूल भगवान के उत्तर का वर्णन करते है दोबारा लगाइए वर्णनती क्रिया करता कौन है किन्तु चेज़ी। कुछ लोगे अर्जुन के प्रश्न के अभिप्राय को अन्य प्रकार मानकर, अन्य प्रकार मानकर, मान मान उसके प्रतिकूल किसके प्रतिकूल अर्जुन तो के अभिप्राय के प्रतिकूल भगवान के उत्तर की कल्पना करते हैं। तो कैसे कल्पना करते हैं तो भास्विकाराज लिखते हैं चायथा और जैसे यहाँ आत्मना लिखा है ना तो आगे जो निरूपिता आया है ना तो निरूपिता का करता है आत्मना भूमिका तो भाग में क्या यथा और जैसे स्वयं भूमिका भाग में यथावय भाग में और स्वयं भूमिका भाग में यथा, यथा गीता अर्था जैसे गीता के अर्थ का निरूपण करते हैं कहाँ पर भूमिका भाग में भूमिका भी ग्रंथ का एक भाग होता है ना तो व्याख्या कर क्या करता है पहले ग्रंथ के आरंभ में क्या लिखता है तो वो संकर, संकर में भी भूमिका पहले आई थी और स्वयं भाग में यथा गीता जैसे गीता के अर्थ का निरूपण करते हैं आया निरूपण करते हैं क्या प्रत प्रतिकूल और उसके प्रतिकूल और उसके प्रतिकूल पुनः यहाँ पर और उसके प्रतिकूल पुनः यहाँ पर प्रश्न और उत्तर के अर्थ का निरूपण करते हैं दोबारा लगाएंगे क्या ईह पुन और क्या पुना ई और पुना यहाँ पर और पुनः यहाँ पर है। प्रश्न प्रतिवचन यो तत् प्रतिकूल अर्थ निरूपयंती ऐसा कर लेना क्या पुना ई और पुना यहाँ पर प्रश्न और उत्तर का उसके विपरीत अर्थ निरूपण करते हैं प्रश्न और उत्तर का उसके विपरीत अर्थ निरूपण करते हैं अर्थ किसका प्रश्न और उत्तर का और उसके विपरीत मतलब भूमिका भाग में जो कहा है उससे विपरीत कहे जाते हैं मतलब पहले के कुछ व्याख्याकार ऐसे हैं कि भूमिका भाग में जैसा कहते हैं तो तीसरे अध्याय की व्याख्या में उससे विपरीत कह देते हैं उससे विपरीत कह देते हैं यह है मतलब क्या है कि पहले ज्ञान कर्म का समुच्चे मोक्ष के साधन रूप से कहते हैं भूमिका में भूमिका में मोक्ष के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय कहते हैं समुच्चय समझते हैं कि दोनों मिलाकर मोक्ष के साधन और जब जैसी ऐसा वाक्य आता है तो यहाँ छोड़ने की बात कह देते हैं तो विपरीत बात कह देते हैं समझी लग गई और संबंध और स्वयं संबंध ग्रंथ में यथा गीता अर्थ अनुरूपिता जैसे गीता के अर्थ का अनुरूपण करते हैं और चा पुना और पुना यहाँ पर प्रश्न और उत्तर का मतलब अर्जुन के प्रश्न का और भगवान के उत्तर उस का उसके विपरीत किसके विपरीत भूमिका भाग से विपरीत संबंध से लगाइए कथम कैसे तो कैसे ये जो है ना ये उसके कथम प्रश्न होगा तो भाग्य प्रकार समझाते हैं तस्वीर ग्रंथ है कि वहाँ संबंध ग्रंथ में मतलब भूमिका ग्रंथ में जो भूमिका ग्रंथ में क्या कहते हैं तो बताइए देखिए आगे सभी आश्रम वालों का के लिए सभी आश्रम वालों के लिए गीता शास्त्र में ज्ञान और कर्म के समुच्चय का निरूपण दिया गया है ऐसा लगाना गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान और कर्म के समुच्चय का ए... निरूपण किया अच्छा देखो निरूपिता अर्था इन दोनों का अर्थ लगाइए दोबारा देखना सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र में प्रतिपाद्य अर्थ है प्रतिपाद अर्थ समझते हैं प्रतिपादन किया गया अर्थ निर्थ गीता में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान कर्म का समझते हैं गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए या सभी आश्रम वालों के लिए गीता शास्त्र में प्रतिपाद्य अर्थ क्या है ज्ञान कर्म का जिसका जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाए उसे क्या कहेंगे ज्ञान कर्म प्रतिपाद जिस अर्थ का प्रतिपादन किया जाएगा उसे क्या कहेंगे प्रतिपाद्य अर्थ अनुरूपित अर्थ लग जाएगा कि गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ है ज्ञान कर्म का समुच्चय ठीक है ज्ञान कर्म का समुच्चय ही गीता शास्त्र का प्रतिपाद इतम ऐसा कहा कहाँ संबंध ग्रंथ है भूमिका में है अच्छा और वही पर और कहते हैं अच्छा पुनः और पुनः विशेष रूप से और पुनः विशेष रूप से कहा वही सम्बन्ध ग्रंथ में के लिए ही पुनः शब्द लेना है है ना? ई हाँ, नहीं लेना है जो ई पुना था ना ऊपर है, तो ये नहीं ई के लिए आगे आएगा पुनः वही सम्बन्ध ग्रंथ में और पुनः बिसे, ये विशेषितम थे विशेष रूप से विशेषतम का अर्थ है विशेष रूप से क्या बताते हैं याव जीव श्रुति याव जीवित अग्निहोत्रम जुजार क्या श्रुति है याव जीवित जब तक जिये अग्निहोत्र होम करे जीवन यावा जीव श्रुति से विहित क्यों जान कर विता मतलब जीवन पर्यंत कर्म जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली से विधित क्या कहेंगे जीवन पर्यंत कर्म करने वाली श्रुति से? <Ciao Does> <Moon> से जीवन पर्यंत कर्म में नहीं हाँ ठीक है मतलब जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विहित क्या अर्थ होगा जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से लग जाएगा वो श्रुति कौन सी है या वह जीवे हाँ तो जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विजित कर्मो को छोड़कर कर्मों को केवलात ज्ञान मोक्षा प्राप्त केवलात ज्ञानात एवं मोक्षा प्राप्त थे केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है तर्थ है कि यह सिद्धांत अथवा यह बात यह सिद्धांत एकांत निश्चित रूप से निषिद्ध है निश्चित रूप से निश्चित रूप से क्या निषि है कि कर्मों को छोड़कर केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है यह विषय अथवा यह सिद्धांत यह सिद्धांत निश्चित रूप से निषिद्ध है अवश्य निषिद्ध है तो समुच्चय तो को प्रतिपाद्य अर्थ बताया समुचय को प्रतिपाद्य है किसके लिए मोक्ष के लिए और अभी जो है ना केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है इसका जो है निश्चित रूप से विधेयक कर दिया पंक्ति लगेगी विशेषितम कर विशेष रूप से तो यहाँ पर विशेषितम हाँ विशेष रूप से क्या कहा तो बताते हैं यावत जीव के जीवन पर्यंत कर्मों का विधान करने वाली श्रुति से विहित क्या पुनः अन्य क्या होगा क्या और पुनः जीवन पर्यंत कर्मो का विधान करने वाली श्रुति ऐसी विहित कर्मो को छोड़ कर केवल ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होता है केवल ज्ञान से ही मुक्त प्राप्त होता है अच्छा इति इति इति है या कर लेना या सिद्धांत निश्चित रूप से प्रसिद्ध है निश्चित रूप से प्रसिद्ध है कहाँ गीता शास्त्र में ऐसा कहते हैं यह सिद्धांत निश्चित रूप से निषिद्ध है मतलब इस सिद्धांत का निश्चित रूप से निषेध किया गया है विशेषतम का यदि कर लेना क्या बुना विशेषतम और बुना विशेष रूप से कहते हैं क्या कहते हैं और पुनः रूप से कहते हैं क्या पुनः विशेषतम और पुनः विशेष रूप से कहते हैं क्या विशेष रूप से ऐसी हाँ या बात निश्चित रूप से विषि है ये कहाँ संबंध ग्रंथ में कहते हैं अब तीसरे अध्याय में वो क्या कहते है? हैं प्राचीन टीकाकार ऐसा देखेंगे तू ही किन्तु यहाँ आश्रम के विकल्प को दिखाते हुए आश्रम के विकल्प को आश्रम का विकल्प ही देखेंगे आप आश्रम का विकल्प और आश्रम का समुच्चय आश्रम का समुच्चय का मतलब है कि सभी आश्रमों को क्रम से स्वीकार करना सभी आश्रमों को हाँ जैसे है ना ये ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य परिसम गृह भवित गृह भूतवा वनी भवे और वनी भूतवा परिवर्जित ये श्रुति है कि मिला लेना क्या जावालो सरती है मूल पाठ देख लेना उससे समाप्त ब्रह्मचर्य परिसम्तवित ब्रह्मचर्य का समाप्त आश्रम को समाप्त करके पूर्णता पालन करके किसमें जाए गृह भवित गृहस्थाश्रम में चला जाए और गृह भूतवा वनि भवित गृहस्थ आश्रम में जाकर के फिर क्या हो जाए वनी भवित तो शो आश्रम को स्वीकार करे और वनी भूतवा परिभवित और वम तो में जा करके संन्यास ले ले ये क्या है ये आश्रम खाने पीने से कुछ नहीं होता है बुद्धों तो को घर में भगाना <laughs> <laughs> नहीं होता समझ करके उपदेश करके नहीं दोष हो जाएगा आश्रम को ये हो गया समुचय विकल्प देखना <laughs> और विकल्प क्या है यदि ये ब्रह्मचर्याद हुआ परिव्रजेत है सन्यास ले ले कहा से वा वा? है ना, ना? ब्रह्मचर आश्रम से ही सन्यास ले ले चाहे वो गृहस्थाश्रम से सन्यास ले ले तो विकल्प हो गया ना वह लगाया चाहे तो ब्रह्मचर आश्रम से सन्यास ले ले अथवा गृह से संयास ले ले तो ये सब विकल्प हो गए कि ब्रह्मचर आप विकल्प कैसा हुआ ब्रह्मचर आश्रम से आप सन्यास ले सकते हैं या सकते हैं ना और गृह से आप सकते विकल्प हो गया ना अच्छा तो जब विकल्प हो गया ना तो ये जब कहते हैं जब विकल्प पक्ष में जब संन्यास पक्ष आ गया तब कर्मों का पर त्याग आ गया ये देखना तू किन्तु यहाँ पर आश्रम विकल्पम दर्श्यता पाण्डु महाभारत में पांडु आता है ना जी, जी, पांडु थे ना उन्होंने वाणाश्रम स्वीकार किया था हाँ तो वैसा मर्यादा का पालन तो करना अच्छा जबकि वो तो क्या राजा थे क्या है हाँ राजा थे बड़े यशस्वी थे सब थे लेकिन फिर भी उन्होंने वान शास्त्र स्वीकार किया अब यही सोच लो कि फिर संन्यास लेकर पूरा वैभव बतोरना और कहाँ राजाओं का जो है वाणाश्रम में जाना उधन में जाना ये कितना विपरीत है वो तो त्याग हो गया उधर अब इधर क्या हुआ संग्रह हो गया तो विपरीत होता है सब विपरीत नहीं करना चाहिए तो यहाँ पर आश्रम का विकल्प दिखाते हुए जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली से विहित जीवन पर्यंत कर्मों का विधान करने वाली श्रुति से विहित कर्मों का परित्याग ही कहा, कहा? तीसरे अध्याय में कहा पर पहले तो भून ग्रंथ आया ना तू ही किन्तु यहाँ तीसरे अध्याय में आश्रम का विकल्प दिखाते हुए जीवन पर्यंत कर्म का विधान करने वाली श्रुति से विध कर्मों का प्रत्याग भी कहा ठीक है ये जो है ये प्राचीन जो आया था ना, प्राचीन व्याख्याकारों का को बताया भाषाकार ने ते तो ये वृद्ध बात हुई कि नहीं हुई यहाँ वहाँ तो समुच्चय पहले बोला नहीं। नहीं। और फिर विशेष रूप से क्या बोला की कर्मो को छोड़ कर केवल ज्ञान से मोक्ष होता है ये बात तो बिल्कुल निषिध है और यहां जो वे कर्मों का त्याग दे दिया है कुल्टी का इसी पे ही होगी, जिसके ऊपर ये कोई टीका ऐसी भगवान तो विरुद्ध तो अर्थ है कि नहीं विरुद्धम अर्थम, ऐसे विरुद्ध अर्थ को हाँ ठीक है ऐसे विरुद्ध अर्थ को भगवान अर्जुन आय कथम रूया भगवान अर्जुन से कैसे कहते ऐसे विरुद्ध अर्थ को भगवान अर्जुन से कैसे कहते मतलब यदि टीकाकारों का जो अभिप्राय है और भगवान के बच्नों के यदि वही अभिप्राय होता तो भगवान कहते नहीं यही मतलब है कि मतलब विरुद्धम अर्थम इस विरुद्ध अर्थ को भगवान अर्जुन से कैसे कहते आया हुआ श्रोता विरुद्धम अर्थम कथम अवधारित अधवा श्रोता विरुद्ध को कैसे स्वीकार करता कि तो अर्जुन इतना मूर्ख तो नहीं है ना ये क्या उल्टा पुलटा बोल दे भगवान को बोल देता okay. है अधवा श्रोता ऐसे विरुद्ध को कैसे स्वीकार करता लग गया मैं भगवान ही कैसे कहते अथवा अर्जुन कैसे स्वीकार करता लग जाएगा अब यहाँ से जो है ना ये पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष है ना ये पूर्व पक्ष उत्तर पक्षी कौन बनाता है पूर्व पक्षी आकर लिखता है क्या हाँ मतलब अपनी बात का प्रतिपादन करने के लिए अपने प्रतिपादित विषय को अच्छी प्रकार समझाने के लिए पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष बनाया जाता है जिससे अपने विषय को गंधकार अच्छी तरह समझा सके वही है तो ये वहाँ यदि वहाँ ऐसा हो कहा भूमिका में जो ये वचन आ रहा है ना पुनः विशेषितम चाह केवला जो ज्ञान मोक्षा प्राप्त थे इसी एकांत एवं प्रसिद्ध इस पर आ रही है बातें ग्रस्थानाम योग कि गृहस्थ तत्र वहां वहां या वहाँ या होगा मतलब वहां या अभिप्राय होगा अभिप्राय है क्या वहां या तेना है संबंध ग्रंथे भूमिकायां भूमिका में यह अभिप्राय है भूमिका में या अभिप्राय है।, है क्या कि ग्रस्थानाम यो गृह के लिए ही स्रोत कर्म के परित्याग से स्रोत कर्म का परित्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है गृहस्थ के लिए ही स्रोत कर्म के परित्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है कर्म का त्याग करके केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किसके लिए किया जाता है ना तो आश्रमांतराणाम किंतु अन्य आश्रम वालों के लिए ऐसा नहीं है इसका मतलब क्या है की केवल ज्ञान ऐसी मोक्ष किसको नहीं होगा नुछ नुछ नुछु नुछु। तो उसके लिए समुच्चय चाहिए और अन्य आश्रम वालों के लिए निषेध नहीं किया जाता है मतलब अन्य को केवल ज्ञान से मोक्ष भी मतलब ऐसा माने पूर्व पक्ष का अभिप्राय ऐसा मान लिया जाए जो है संभावना अर्थ में है तथे त्या वहाँ यदि ऐसा अभिप्राय हो सभावना में है भूमिका ग्रंथ में यदि ऐसा अभिप्राय हो भूमिका ग्रंथ में यदि ऐसा अभिप्राय हो क्या की ग्रस्थ के लिए ही स्रोत कर्म का परित्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता श्रोत कर्म के परित्याग पूर्वक केवल ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है किसके लिए तू आश्रमांतरा नाम किंतु कि आश्रम वालों के लिए ऐसा नहीं में आई? यह पूर्व पक्ष हो गया अब उत्तर पक्ष देखना उत्तर पक्ष मतलब यदि ऐसा अभिप्राय माने उन टीकाकरों का एकदअपी पूर्वोत्तर विरुद्ध में कर्त है या अभिप्राय भी या भाव भी या अभिप्राय भी पूर्व उत्तर विरुद्ध ही है पूर्व और उत्तर से विरुद्ध ही है पूर्वोत्तर विरुद्ध बात नहीं कहनी चाहिए पूर्व में जैसी बात कही गई है वैसी ही तो पूर्व में जो कहा गया है उससे विरुद्ध बिरुद उत्तर में कुछ नहीं कहना चाहिए कदम कैसे विरुद्ध है तो देखना कि सर्वाश्रमाम की सभी आश्रम वालों के लिए ज्ञान कर्म का समुच्चय गीता शास्त्र में निश्चित किया हुआ अर्थ है लगाइए गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान कर्म का समुचय है निश्चित अर्थ का अर्थ है निश्चित किया हुआ अर्थ अथवा प्रतिपाद्य अर्थ लग जाएगा गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान कर्म का समुच्चय है ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं ऐसी ऊपर आया था ना ऊपर के पहरा ऊपर से दूसरे पेरा में ध्यान है सर्वे सामाश्राम ज्ञान कर्म समूचे गीता शास्त्रे शास्त्रता अर्था ध्यान में गये पंक्ति तो वहाँ निरूपिता अर्थाच है, या है। तो बात वही है निश्चित किया गया अर्थ या प्रतिपाद्य अर्थ लग गया हाँ इसी प्रतिज्ञा अर्थ है ऐसी प्रतिज्ञा करके पंक्ति लगे गीता शास्त्र में सभी आश्रम वालों के लिए प्रतिपाद्य अर्थ ज्ञान कर्म का समुच्चय है ऐसी प्रतिज्ञा करके अर्थ यहाँ कहाँ बताते हैं हाँ ठीक है यहाँ पर उसके विरुद्ध केवल आज मोक्षम केवलाद ज्ञानाद मोक्ष पर उसके विपरीत अन्य आश्रम वालों के लिए आश्रमांतरा नाम है ना यहाँ पर अन्य आश्रम वालों के लिए यहाँ पर उससे विपरीत अन्य आश्रम वालों के लिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष कैसे कहेंगे पता ही यहाँ पर अन्य आश्रम वालों के लिए उससे विरुद्ध किससे विरुद्ध पहले तो समुच्चय को मोक्ष का साधन बोले और उससे भी विरुद्ध केवल ज्ञान से मोक्ष कैसे कहेंगे कौन भगवान कौन भगवान ऐसा कह सकते हैं क्या नहीं। अच्छा पंक्ति लगेगी उसके भी भी उसके विरुद्ध अन्य संवादों के लिए केवल ज्ञान से ही मोक्ष कैसे कहेंगे विपरीत हुआ कि नहीं हुआ पहले तो बोला की मिलाकर मोक्ष देंगे समुचय कह दिया और फिर केवल ज्ञान से कह दिया तो विपरीत हो गया ना अब पूर्व पक्ष फिर आया तो देखना पूर्व पक्ष आ रहा है अथ यदि ऐसा माने यदि ऐसा माने अथ मतम यदि ऐसा मत एक मतम सियात यदि ऐसा मत हो पूर्व पक्ष का ऐसा मत हो क्या स्रोत कर्म अपेक्षा एक तद वचनम कि स्रोत कर्म की अपेक्षा से यह वचन है स्रोत कर्म की अपेक्षा से यह वचन है या कथन है, है तो कैसे उसको समझा रहे हैं स्रोत कर्म की अपेक्षा से या कथन है तो कैसे तो बताते हैं स्रौत कर्म रहतात केवलाउत कर्म रहतात श्रुतिविहित कर्म को क्या कहते है स्मृति विहित कर्म को कहते हैं स्मृत कर्म।, कर्म कहते हैं की स्रौत कर्म रहित केवल ज्ञान से ही स्रौत कर्म से रहित केवल ज्ञान से ही के, के लिए मोक्ष का निषेध किया जाता है ग्रस्थों के लिए मोक्ष का स्रोत कर्म से रहित केवल ज्ञान से ही ग्रस्थों के लिए मोक्ष का निषेध किया जाता है इसका मतलब क्या स्रोत कर्म को छोड़कर केवल ज्ञान से मुक्त होगा ग्रस्थों को हाँ मतलब उनको मोक्ष कैसे होगा स्रोत कर्म के सहित ज्ञान से ऐसा अभिप्राय है न मतलब स्रोत कर्म को यदि छोड़ दिया जाए तो केवल ज्ञान से ग्रस्थों को मोक्ष नहीं होगा यदि ऐसा अभिप्राय माना जाए अभी पूर्व पक्ष चल रहा है है उस उसमें नाम ग्रस्थों के विद्यमान स्मार्थ कर्म को ना। ग्रस्थों के या ग्रस्थों का स्मार्थ कर्म विद्यमान होने पर भी ग्रस्थों का स्मार्थ कर्म विद्यमान होने पर भी मतलब उनको स्मार्थ कर्म तो करना है तो स्मार्थ कर्म तो विद्यमान है तो वो तो है अब अविद्यमान अविद्यमान की तरह उसकी अपेक्षा करके किसकी स्मार्थ कर्म की ग्रस्थों का स्मार्ट कर्म विद्यमान होने पर भी स्मार्थ कर्म वे कर रहे हैं, तो विद्यमान होने पर भी अविद्यमान की तरह उपेक्षा करके अविद्यमान इसी तरह केवलाद ज्ञानाद्यो मोक्षा ना की केवल ज्ञान से ही मोक्ष नहीं होता है ऐसा कहा जाता है ध्यान देना अभी जो कहा था ना उसी के ऊपर स्रोत कर्म रहता ग्रस्थाना मोक्षा प्रसिद्ध थे कि से नहीं स्रोत कर्म रहता केवला देते केवल ज्ञान से ही ग्रस्थों के लिए मोक्ष का निषेध ज्ञान किस से रहते नहीं। श्रौद कर्म से, से तो कहने का मतलब है की वो स्रौत कर्म से रहित ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया गया है तो मतलब वो स्मार्थ कर्म तो कर रहे हैं स्मार्थ कर्म तो उनके विद्यमान है अब विद्यमान होने पर भी अविद्यमान की तरह उनकी उपेक्षा कर ली गई क्योंकि है वो विद्यमान मतलब क्या है कि यदि वो स्मार्थ कर्म कर रहे हैं स्मार्थ कर्म है और स्रोत कर्म नहीं करते हैं तो उनको केवल ज्ञान से मोक्ष मतलब है बता ही समझ स्मार्थ तो कर ही रहे वो अब देखना अब लगाइए ये जो है ना पूर्व पक्ष अब यहाँ पर उत्तर पक्ष देखना एक तर भी वरुद्धम कथन भी विरुद्ध है विरुद्धम से उसी प्रकार ले लेना पहले विरुद्धम के पहले क्या शब्द होता था पूर्वोत्तर विरुद्धम हम्म तो यहाँ भी पूर्वोत्तर विरुद्धम ले लेंगे यह कथन भी पूर्वोत्तर विरुद्ध है कथन वो भी पूर्वोत्तर विरुद्ध तो तो कथम कैसे विरुद्ध है तो कहते हैं की तो मतलब क्या है स्मार्ट कर्मो के सहित स्मार्ट कर्मो के करते हुए गृहस्थ को ज्ञान से मुक्त हो जाएगा मतलब स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से मुक्त होगा गृहस्थ का तो वही बताते हैं प्रथम स्मार्ट कर्म के सहित स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से मतलब गृह के लिए ही स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है गृहस्थ के लिए ही स्मार्ट कर्म के सहित ज्ञान से मोक्ष का निषेध किया जाता है तू आसमा आसमानता नाम न ना। किंतु अन्य आश्रम वालों के लिए ऐसा नहीं किया जाता है कैसा? स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान से मोक्ष का निषेध नहीं किया जाता है मतलब क्या है कि अन्य इसके अनुसार क्या मानना पड़ेगा की स्मार्ध कर्म के सही ज्ञान से किसका मोक्ष नहीं होगा देने देने तो उसको और क्या करना पड़ेगा स्रोत कर्म मतलब स्रोत कर्म करना पड़ेगा तब ज्ञान मोक्ष देगा तो मतलब स्रोत कर्म यदि गृहस्थ न करें तो स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान मोक्ष दे देगा ग्रह को अन्य को यही है ना यही कथम कैसे ये कैसे विरुद्ध है जो कहते हैं स्मार्थ कर्म के सही ज्ञान से नाम एवं ग्रस्थान के लिए ही स्मार्ट कर्म के सही ज्ञान से नाम एवं ग्रस्थान प्रसिद्ध थे गृहस्थ के लिए ही मोक्ष का निषेध किया जाता है अन्य आश्रम वालों के लिए स्मार्ट कर्म के सही ज्ञान से मोक्ष का निषेध नहीं किया जाता है इस विवेक भी कथम अवधारितुम सक्यम ऐसा विवेकी मनुष्यों के द्वारा कैसा कैसे स्वीकार किया जा सकता है यह विवेकी मनुष्यों के द्वारा कैसे स्वीकार किया जा सकता है मतलब क्या हुआ कि गृहस्थ को स्मार्थ कर्मों के साथ क्या चाहिए मोक्ष के लिए नहीं कर्म ठीक है मतलब गृहस्थ को स्मार्थ कर्म के सहित ज्ञान कब मोक्ष देगा जब वो शोध कर्म और गृहस्थ और अन्य लोगों के लिए सोत कर्म के बिना स्मार्थ कर्म के सहित ज्ञान से मुक्त हो जाएगा तो ये दो बात ये इस बात को जो है ना विवेकी कैसे मानेगा ऐसा ये भाष्पकार कहते हैं विवेकी कोई मान नहीं सकता है कि मोक्ष के लिए दो तरह की बातें आदि भाष्पकार का विपरीत है सबको मोक्ष एक ही साधन से होना चाहिए है ना और बता रहे हैं से भाष्कार किंच मतलब और पहले कुछ बात कह करके बाद में और भी कहना हो तो किंच ऐसा शब्द आता है किंच से यहाँ पे ले लेना ले सन्यासी है ना क्या ले लेंगे सन्यासी कल इसकी विस्पत्ति लिखा देंगे एक हो जाने दो ब्रह्मचारी को भी कहते हैं प्रसंगानुसार लेना है पर इस शब्द के बारे में कल बोलेंगे यदि के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्थ कर्मों का ज्ञान के साथ समुचे होता है लग जाएगा किंचा यदिश्राम यदि सन्यासियों के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्थ कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय होता है या सन्यासियों के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय होता है अच्छा तो सन्यासी को मोक्ष कैसे होगा स्मार्थ कर्म के सहित ज्ञान से और और तो तथा या या और ग्रस्त को फिर क्या होगा कर्ण कर्ण। तो हाँ तो भाष्यकार का ये अभिप्राय है कि सबको मोक्ष का एक ही साधन होना चाहिए सबके लिए है ना यदि सन्यासी के लिए मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों के सहित ज्ञान का समुच्चय होता है तो गृहस्थी स्मार्च एवं समुच्च इसम तो ग्रहस्थ के लिए भी मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों से ही ज्ञान का समुच्चय मानना चाहिए इससे काम मानना चाहिए तो ग्रस्थ के लिए भी ग्रह के लिए भी यहाँ मोक्ष साधन जोड़ेंगे है ना मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों के साथ स्मार्ट कर्मों के साथ तो गृहस्थ के लिए भी मोक्ष के साधन रूप से स्मार्ट कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्चय मानना चाहिए है ना स्मार्ट कर्मों के साथ ही ज्ञान का समुच्छय नौतेमो के साथ ज्ञान का समुच्छय मतलब भाष्यकार का अभिप्राय यह है की सबके लिए मोक्ष साधन एक होना चाहिए ऐसे भिन्न भिन्न हो जाता है है ना हाँ तो भाष्यकार मोक्षाय अर्थ मतलब यदि ऐसा माने पूर्व पक्ष आता है कि गृहस्थ के लिए ही कि ग्रस्त वो मोक्षा कि गृहस्थ के मोक्ष के लिए ही गृहस्थ के लिए गृहस्थस्य है ना गृहस्थ को ही मोक्ष के लिए क्या कहेंगे को ही मोक्ष के स्रोत स्मारोत और स्मार्ट कर्मो के साथ ज्ञान का समुच्चय होता है गृहस्थ को ही मोक्ष के लिए स्रोत और स्मार्ट कर्मों के साथ ज्ञान का समुच्चय होता है किंतु सन्यासियों को स्मार्त कर्म के सहित ज्ञान ऐसी मोक्ष हो जाता है कि सन्यासियों को स्मारत कर्म के सहित ज्ञान से मोक्ष हो जाता है अर्था ऊपर मतलब यदि ऐसा माने ये पूर्व पक्ष है तो उससे यहाँ पर सिद्धांति कहता है तब तो ये होगा की सबसे ज्यादा कष्ट किसको हो जाएगा द्रक द्रक हाँ तत्र एवं सचिव कहने तब ऐसा होने पर तब ऐसा होने पर कि गृहस्थ सिर पर गृहस्थ के सिर पर आयात बहुल्यम करते हैं बहुत परिश्रम वाले बहुत बहुत परिश्रम वाले कौन है कर्म नहीं ये बहुल्यम जो है कर्म का विशेषण है की के सिर पर बहुत परिश्रम से किए जाने वाले तथा बहुत दुख रूप, श्रौत और का ता ता कर्म, कर्म का बोझ होगा। तत्र एवं होने पर ग्रह के सिर पर गृहस्थ के गृहस्थ के सिर पर कर्म आरोपितम और कर्म का बोझ होगा कर्म का कर्म को लादना होगा और कर्म के विशेषण तब ऐसा होने पर गृहस्थ के सिर पर आयास होता है परिश्रम की बहुत परिश्रम से किए जाने वाले कौन कर्म तथा बहुत दुख रूप दुख रूप कौन कर्म दुख के जनक है इसलिए कर्म को दुख रूप कहा है दुख रूप स्रोत और स्मार्थ कर्म का आरोप करना होगा एक बार और लगाएंगे तब ऐसा होने पर गृहस्थ के सिर पर बहुत परिश्रम से किए जाने वाले तथा बहुत दुख रूप स्रोत और स्मार्थ कर्मो का लादना होगा किसके सिर पर लादना होगा उसके लिए ज्यादा हुआ ओम पूर्णम तो विचार करना कठिनाई नहीं है पंक्ति ठीक से लगाना मनन करना तो लग जाएगा बात स्पष्ट है